उसको mm. करना पड़ेगा कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर और स्पर्श का क्या किया था शब्दादी विषयों के साथ संयोग कौन पे है इंद्रियों का शब्दादी विषयों के साथ संयोग है क्या देने वाला है सीत उष्ण सुख और दुख को देने वाला है शीत सुख और दुख को देने वाला कौन है इसका क्या इंद्री और विषयों का सुख्ती में शीत है। देख देख क्यों? इंद्रियों का विषय के साथ देख देख देख देख नहीं देता ऐसे ही समाधि काल में ध्यान काल में उनको उस समय भी इंद्री का विषय के साथ संयोग न रहने से ऐसा नहीं होता दूसरा अर्थ किया है स्पर्श का क्या किया है दूसरा शब्दादी विषय स्पर्श का क्या है और मात्र आकर्ष इंद्री ही है ना तो दूसरे अर्थ के अनुसार क्या होगा इंद्री और शब्दादी विषय शीत सुख और दुख को देने वाले ठीक है पहले वाला ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर तो दोनों ही ठीक है अब क्या क्या देता है शीत उख और दुख से उसको कहते हैं शीतम कदा की सुखम शीत कदाचित सुखरूख होता है कदाचित दुखम यहाँ कदाचित दुखम को कैसे लगाएंगे नहीं, नहीं नहीं शीतम कदाचित सुखम आगे का वाक्य पूरा करो। नहीं, शीतम कदाचित दुखम है ना शीत को जोड़ करके शीत कदाचित दुखरूप होता है शीत कभी सुखरूख होता है कभी अभी शीत कैसा है रूपी में हो जाए सुख रूप तो ये देखना शीत और शीत ये नियत रूप का होता है निश्चित रूप वाला तो ये शीत निश्चित रूप वाला है या अनिश्चित रूप वाला है अनिश्ची अनिश्ची रूप। रूप। हाँ तो निश्चित रूप वाले को कहते हैं क्या नियत रूप तो अनिश्चित रूप वाले को कहते हैं अनियत रूप तो शीत कैसा हो गया अनियत रूप हो गया तथा उष्णी उसी प्रकार उष्ण भी अनियत रूप है अनियत रूप है अर्थात अनिश्चित रूप वाला है क्यों अनिश्चित रूप वाला कैसे या वाक्य कैसे बनेगा उष्णम कदाचित सुखम और उष्णम कदाचित दुखम। उष्ण कभी होता है, आज है, आजकल और वही में उप हो जाता है ठीक है अनिय रूपम तो हुआ अच्छा अब ध्यान देना जैसे शीत उष्ण कभी सुखरूप होंगे कभी दुखरूप होंगे और सुख कभी दुखरूप होगा सुख सुखरूप ही रहेगा और दुख सुखरूप ही रहेगा तो सुख दुख ये दोनों नियत रूप हुए की सुख कैसा रहेगा सुख रूप और दुख कैसा रहेगा तो वही कहते हैं पुनः सुख दुखे नियत रूपे पुनः सुख दुख निश्चित रूप वाले सुख दुख कैसे है निश्चित रूप वाले हैं नियत रूप वाले हैं या या बोबरी है नियत रूप में नियतम रूपम ये नियत रूप है जिनका सुख दुख का कि सुख दुख रूप रूप रूप वाले नियत रूप वाले वाले हैं हैं क्यों तो वे विचारता क्योंकि उनका विचार नहीं होता उनका विचार नहीं होता है मतलब उनके रूपों में परिवर्तन नहीं होता है उनके रूपों का विचार नहीं होता है या उनके रूपों में परिवर्तन नहीं होता हाँ या तो परिवर्तन नहीं होता कह सकते ना क्योंकि परिवर्तन नहीं होता वहाँ परिवर्तन होता है न कभी कैसा हुआ हुआ और तो कभी परिवर्तन हो गया और ऐसा सुख कभी भी होगा नहीं होगा सुख हो। तो में कोई परिवर्तन होगा दुख में कोई परिवर्तन होगा तो क्योंकि जो विचार नहीं होता है विचार नहीं होता है इसका सरल शब्दों में क्या है परिवर्तन जानना नहीं तो को घटाओ तो फिर हो जाएगा जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें कोई व्यविचार नहीं होता है अच्छा व्यविचार नहीं होता है अतः अर्थ इस कारण से ताभ्याम पृथक का सुख दुख से पृथक शीत और उष्ण को ग्रहण किया गया है अतः इस कारण से ताब्याम से क्या लेना है सुख दुखाभ्याम सुख दुख से पृथक शीत और उष्णु को ग्रहण किया गया है आता है ना आता करता इस कारण से किस कारण से तो इसको ऐसा समझना कि सुख दुख को अनियत रूप होने से नहीं, सुख दुख को नहीं। सुख दुख को नियत रूप होने से अनियत रूप वाले नहीं नहीं एक मिनट से सुख दुख कैसा है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मतलब सुख दुख को नियत रूप सुख दुख को नियत रूप होने से दुख से प्रथक अनियत रूप शीत और उष्ण को ग्रहण किया गया है लग जाएगा मतलब क्या कहेंगे सुख और दुख नियत रूप होने से सुख और दुख नियत रूप होने से सुख दुख से पृथक अनियत रूप शीत और उष्ण को ग्रहण किया गया है ठीक है नियत रूप का था नियत रूप वाला और अनियत रूप का क्या था अनियत नियत का लग गया और ये क्या है की भारत आगमा तान अनित्यास्व भारत आगमा पाइना हे भारत अर्जुन के लिए संबोधन है आगमा पाइना का अर्थ है वे आने जाने वाले हैं कौन आने जाने वाले हैं ये नहीं वो एक मिनट हाँ ठीक है यही ठीक है सी तो सुख दुख ठीक है ना ठीक है कि आगमा आगम का अर्थ है आने वाले अपाइना का क्या है आने वाले सीतू उठ हमेशा बने रहते हैं क्या नहीं नहीं हमें सीत हमेशा नहीं रहती है उठ हमेशा नहीं रहता है सुख हमेशा नहीं रहता है दुख हमेशा नहीं, नहीं, नहीं, तो ये सभी कैसे है? आने आ, आ, आ, हैं आने जाने वाले हैं तो आगमा पाइना ना है ये आने जाने वाले हैं और अनित्य हैं जो मान लीजिए कोई अपनी वस्तु आ जाए और कभी भी ना हटे तो फिर क्या कर दुख करना दुख हो जाएगा ना और आने जाने वाली वस्तु को लेकर के दुख नहीं करना चाहिए आई खुद छोटा चला जाएगा उसमें क्या दुख करना है तो आगुमा पाइना ये सभी आने जाने वाले हैं अनित अनित हैं अनित है ना इसलिए शांति सहन करो अब देखो भाषाकार कैसे लगाते हैं की शीत उख और दुख कैसे होते हैं इंद्री और विषय के संयोग से किससे होते हैं तो शीत उष्ण सुख दुख का कारण क्या हो गया इंद्री और विषय का इंद्री और विषय का संयोग यदि नित्य हो हमेशा बना रहे तो क्या हो जाएगा हमेशा सी तो सुख दुख बने रहेंगे पर इंद्री और विषय का संयोग तो हमेशा रहते नहीं है इसलिए सुख दुःख भी हमेशा नहीं रहेंगे भाष्क के अनुसार लगाना ये समाप्त कर देते मात्रा इस पर साध या आगमा पाई ना ही भाष्यकार कह रहे हैं मतलब इंद्री और विषय का संयोग आगमा है अभी देखो इसके साथ आपके इंद्री का संयोग हुआ फिर हमेशा बना रहेगा तो भाषाकार ने जो है ना आगमा किसको कहा है मात्रा इस पर क्या है क्योंकि इंद्री और विषय के संयोग आगमा पाईना कर आगमा पाए शिला इस आने जाने के स्वभाव वाले आने जाने के हाँ क्योंकि इंद्री और विषय के संयोग आने जाने के स्वभाव वाले है वाले हैं। वैसे उत्पत्ति और विनाश के स्वभाव वाला भी ऐसी कर सकते हैं उत्पत्ति और विनाश के इंद्री और विषय का संयोग उत्पन्न होता है और नष्ट होता है क्योंकि इंद्री और विषय का संयोग आने जाने के स्वभाव वाला है आने जाने का स्वभाव वाला कौन है इंद्री और, और विषय और तस्माद अनित इस कारण अनित्य है कौन अनित्य है इंद्री और विषय का बताइए अनित्य क्यों है आगमापा होने से या आगमापाई होने से जो वस्तु आने जाने वाली होती होगा वस्तु नित्य नहीं।, नहीं होती है ठीक है तो आने जाने वाली है इस कारण अनित्य है अनित कौन है इंद्रिय और जैसे अचागर्थ इस कारण ऐसी किस कारण ऐसी आगमा पाई अनित होने ऐसी अनित्य होने से उनसे जन्म किससे से इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न तान है ना गीता में तान कर्थ किया शीत उष्णादी अथाकर्थ है इस कारण किस कारण अनित्य होने से इंद्रिय और विषय के संयोग से जन्म शीत उष्णादी को सहन करो इसको जोड़ लेना इंद्रिय और विषय के संयोग से जन्म कौन जन्त उष्णादी को सहन करो या इंद्री और विषय के संयोग से प्राप्त होने वाले शीत को सहन करो आदि से सुख दुख तिथिक सुकार से क्या है प्रसाहस्व और तान से क्या लिया है शीत और प्रतिष्ठत सुकार से प्रसाह मतलब सहन करो या इतना व्याय कर लेना की मात्रा स्पर्श से जन इंद्रिय और विषय के संयोग से जन शीत को सहन करो सहन करने का मतलब क्या है टेसु हर्षम क्या विषादम माकार टेसुकर्थ है उनकी प्राप्ति में उनकी मतलब प्राप्ति सुन की प्राप्ति में हर्ष और विषाद मत करो हर्ष और विषाद मत करो मतलब सुख प्राप्त हो सुख में क्या होता है व्यक्ति को हर्ष होता है तो सुख आने पर आप हर्ष मत कीजिए और दुख में क्या है विषाद मत करिए दुख में बहुत व्यक्ति विषाद करता है तो दुख में भी कुछ कर नहीं पाता और ज्यादा बहुत प्रसन्नता हो जाए तब भी कुछ नहीं कर पाता है बहुत ज्यादा कोई प्रसन्नता का कोई संदेश मिल जाए तब भी कम जाता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कम जाएगा उसका तो यही कहते हैं अभी क्या चाहिए आपको रात में बहुत ठंडी मिल लगती है ना यदि उष्ण वातावरण मिल जाए तो उसमें प्रसन्न मत हो जाएगी बहुत अच्छा हो गया और बहुत ठंडी हो गई तो दुख मत कीजिए क्योंकि फिर ये आपको रात अनुकूल मौसम मिलने पर आप प्रसन्न हो रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आप सांसारिक पदार्थों से संतुष्ट हो रहे हैं यही मतलब है ना और सांसारिक पदार्थों से जब आप संतुष्ट हो रहे हैं तो कभी भी परमात्मा की प्राप्ति होगी कभी भी परमात्मा दर्शन नहीं होगा परमात्मा दर्शन में तो उसको होता है जो संसार में संतुष्ट नहीं करता है करता है और यही लगे जो अनुकूल वस्तु तो तो मिल गई प्रसन्न हो गए प्रतिकूल वस्तु मिल गई दुखी हो गए तो इसी में तो मन फसा रहेगा तो आगे साधना नहीं हो पाएगी इसलिए कहते हैं ऐसा और जब बहुत ज्यादा प्रतिकूल मौसम है तो भी बहुत विषाद करने से तो कुछ नहीं मिलेगा आप परमात्मा का चिंतन कीजिए उसका निवारण का उपाय है तो निवारण का उपाय कर लीजिए अपना कर्तव्य में लगे रही है ये नहीं कि आज तो बहुत अच्छा मौसम है, लोग बैठे रहेंगे कितना अच्छा मौसम है और पूरा दिन बर्बाद कर दीजिए एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहिए एक एक सेकेंड का सदुपयोग करना चाहिए तो आज इतना ठंडी है कि आज हमारा कोई कम ही नहीं हो रहा है तो वो भी अच्छी बात नहीं है समय का सदुपयोग करो यही है लग गया जब इंद्रिय और विषय के संयोग आगमापाई है अनित्य है तो इनसे जन्म शीत उगमापाई किसको कहा किसको कहा सहन करने को किसको कहा है ये ध्यान रखना उनसे जन्ास्पर्श ऐसी जन्ने को सहन करने को कहा संयोग अनित ही नहीं हमेशा बना रहेगा अब शीत उष्णादी द्वंदो को सहन करने वाले को क्या लाभ होता है शीत उष्णादी द्वंदों को सहन करने वाले को क्या लाभ होता लाग है, है? ये गर्मी तो उठ जा सकते हो ठंडी लगे तो उधर, उधर आ सकते हो पाठ में सुविधा है की तो जैसे किसी को मतलब नींद आ जाती है ना धूप में तो वो उधर जगह बदल सकता है यम यम यम ही ना वे सम ना यम ही ना वे यम ही ना वे एते पुर्ण सम सुखम लगाइए एते थय सं दुखसुखम धीर सह अमृतवाय कलते लगइए सम दुख सुखम सम दुख सुखम यम धीरम सम दुख सुखम यम धीरम दुख सुख में समान रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये बिचलित नहीं करते हैं ये विचलित नहीं करते हैं कौन सी तुष्ण सुख दुख शीतुष्ण आदि विचलित नहीं करते हैं सह अमृतवाय कल्पते वह मोक्ष प्राप्त करने के लिए समर्थ होता है तो मोक्ष पाने में समर्थ होता है सम दुख सुखम यम लगाइए तो करना सम दुख सुखम यम पुरुषम पुरुष सम दुख सुखम यम धीरम पुरुषम के नी सह अमृत कल्पते हे पुरुष दुख सुख में समान रहने वाले जे जिस पुरुष को ये शीत उष्ण आदि विचलित नहीं करते हैं सह अमृत वाय हुआ मोक्ष पाने में समर्थ होता है और शीत उष्ण आदि जिसको विचलित कर दिए उसका तो कुछ भी कर्तव्य पालन नहीं होगा साधना नहीं होगी तो से मोक्ष पाएगा इसीलिए लगा रहेगा सर्दी में परेशानी गर्मी में परेशानी दोनों में परेशानी यहाँ बैठोगे तो गर्मी लगेगी उधर चले जाओगे ज्यादा लगने लगेगा तो इससे विचलित नहीं होना चाहिए यमि पुरुषम सम दुख सुखम सम दुख सुखम में बोबरी समास है समय दुख सुखे यस्त पहले दुख और सुख का कर्म डायरे कर ले... नहीं द्वंद करेंगे दुखम चा सुखम क्या द्वंद कर देंगे तो दुख सुखे बन गया अब समय के साथ बोबरी कर देंगे तो द्वंद गर्भ बोबरी है सम दुख सुखम कैसा गोबरी है गर्व समय दुख सुखे यस्त समान दुख सुख है जिसके दुख सुख समान है जिसके तम उसे क्या कहेंगे सम दुख सुखम ये दुखिया में बनाया है नहीं तो प्रथमा में क्या बनेगा सम दुख हाँ सुख ठीक है पुरुष का विशेषण है ना तो समुख सुखा हो जाएगा प्रथमा में क्या बनेगा सम दुख सुखा क्योंकि बहुत समाज में अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है विशेष के अनुसार लिंग भचन होते हैं तो आपका पुल्लिंग है ना तो सम दुख सुखा बनेगा प्रथमा में द्वितीय एक वजन ने बनाया सम सुखम आगे क्या सुख दुख प्राप्त तो समुख सुखम का अर्थ करते हैं सुख दुख प्राप्त हो हर्ष विषाद रहितम ये सुख की प्राप्ति में हर्ष से रहित और दुख की प्राप्ति में से रहित तो ऐसा होना चाहिए सुख में बहुत सुख में हर्षित ना हो दुख में विषाद को मत प्राप्त हो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे वल्लभ भाई पटेल तो वो अपना काम गृह मंत्रालय में बैठे थे उनकी पत्नी मर गई तार आया लोगों ने दे दिया उनको अधिकारियों ने उसको देखा जेब में डाल दिया सुबह तार मिला और शाम तक काम करते रहे जो लो लोगों ने रात में पूछा क्या हुआ तब तो बताया पत्नी मर गई है कुछ भी नहीं करना पड़ा उनका नहीं तो, तो काम रुक जाता है पत्नी मर गई है लेकिन नहीं जेब में डाल दिया देख करके काम पूरा निकालते पत्नी तो मरने का तो ऐसा भी होना चाहिए तभी तो उनको लौ पुरुष कहा गया ना आयरन मैन कहे गए वो अच्छे महापुरुष थे सुख दुख में समान रहना अब देखना आगे तो अब देखिएगा धीरम करते धीमंतम धीमंतम मतलब बुद्धिमंतम ना गठियंती ना चालियंती है शब्दों पर ध्यान देना सुख दुख में समान रहने वाले या सुख दुख सुख दुख में समान रहने वाले इसका अर्थ है सुख-दुख की प्राप्ति में हर्ष और विषाद से रहित है जिस धीर पुरुष को जिस धीर पुरुष पुरुश को सीर तो विचलित नहीं करते है वह मोक्ष तो फाने में समर्थ होता है थोड़ा ध्यान देना केवल शीत उष्णु को सहन करने से मुक्त हो जाएगा क्या नहीं, नहीं, नहीं, वो से पुष्णु जो है ना देखो कितना शीत उष्णु सहन करते हैं आदिवासी वनवासी भी बहुत सहन करते हैं तो सुख दुख विचलित नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब है देखना नती न्यालयती नित्यात्म दर्शनात् पद भाष्यकार ने जोड़ा की नित्य आत्मदर्शन से जिसे सुख दुख विचलित नहीं करते मतलब सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को शीत नित्य आत्मदर्शन से विचलित नहीं करते हैं मतलब नित्य आत्मचिंतन से विचलित नहीं।, नहीं करते हैं जिसका हमेशा आत्मचिंतन चलता रहता है वो व्यक्ति मोक्ष को पाता है तो किस से विचलित नहीं करते हैं नित्य, नित्य आत्मदर्शन से विचलित नहीं करते हैं मतलब जो साधना है वो साधना नहीं रुकनी चाहिए शीत सुख दुख में यह मतलब है शीत सुख दुख में साधना हाँ ये मतलब है केवल शीत को भी शान करने का अभ्यास है और आत्मचिंतन नहीं है तो भी लाभ नहीं होगा तो ये मतलब है लग गया नहीं करते और इसी में साधना नहीं हो पाती जो मौसम की ज्यादा अनुकूलता चाहता है क्या करें गर्मी इतना आएगी कुछ होता ही नहीं ज्यादा इतना कुछ होता ही नहीं है तो बस मर जाएगा फिर सोचते सोचते और जिसको करना है वो रात दिन करते ही रहते हैं पहले तो क्या था पंखा नहीं होते थे ना पंखा बिजली की सुविधा नहीं थी और मच्छर में काटने में लोग क्या करते थे मोटे मोटे कपड़े को के बैठ जाते थे भजन ध्यान में अब बहुत मोटा कपड़ा होगा तो मच्छर नहीं काट पाएगा अच्छा आज आजकल सांस शक्ति कम हो गई है मोटे कपड़े से गर्मी ज्यादा लगने लगेगी अभी कोई बता रहा था पंजाब का एक व्यक्ति की जो खेती करते हैं तो 50 साल का 55 साल का आदमी जितना खेती में मेहनत कर लेता है तो 20 साल की उम्र के लोग नहीं कर पाते वो तो गर्मी भी नहीं सहन होती ठंडी भी नहीं सहन होती और वो पचास साठ साल के लोग खूब मेहनत करते हैं उनको सब होता है ये विटामिन नस्ल हो गई है ना ये लेकिन कुछ भी नहीं सहम होता है वो तो सब सहन कर लेते थे सर्दी गर्मी के साथ देखो जाड़े में भी रात में खेतुम पानी लगाते हैं जब लोग ठंडी में अंदर घुसे रहते हैं फेतुम पानी लगाने बाहर जाते हैं और पहले तो थ्रेसर वगैरह मशीन नहीं थी गर्मी के दिनों में सब धूप में रह करके पूरा काम करते थे उनको कोई बीमारी नहीं होती तो थोड़ा सहन करने का अभ्यास भी होना चाहिए तो यह है ना नित्य आत्मदर्शन से विचलित नहीं करते हैं मतलब नित्य आत्मदर्शन से या नित्य आत्मचिंतन से सतत परमात्म चिंतन से विचलित नहीं करते हैं ठीक है ना इससे भी ठीक नहीं करता तो चिंतन चलना चाहिए परमात्मा का आगे क्या है की सह अमृतत्वाए कल्पते सह से क्या लेना है नित्य आत्मदर्शन निष्ठा नित्य आत्मदर्शन में लगा हुआ या नित्य आत्मचिंतन में लगा हुआ दर्शन कर तो साक्षात्कार अभी नहीं किया क्योंकि वो आगे मोक्ष पाने में समर्थ होता है इसका मतलब दर्शन अभी उसका चिंतनात्मक है चिंतन साक्षात्कारात्मक अभी नहीं है नित्या आत्मदर्शन निष्ठ हुआ नित्य आत्मदर्शन में लगा हुआ या नित्य आत्म चिंतन में लगा हुआ कौन सा व्यक्ति है द्वंद्व सही सुनू शीत उठना जी द्वंदो को सहन करने वाला व्यक्ति यदि सहन नहीं करता है आत्मचिंतन करता है तो उसकी साधना भी साधना पूर्ण नहीं होगी वो भी मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाएगा अमृत स्वाय कर अमृत भावाये अमृत भावा कर थे, अम्रिण भावाए, अम्रिण भावाए कर थे और कल्पते कर थे समर्थक भगवती स्वाप्रत्य भाव में हुआ है ना तभी अमृत स्वाय कर अमृत भावाए और मोक्षाए अमृत बाबा करते क्या हो गया मोक्ष है कल्पते करते मोक्षाय कलपत करित्य आत्मदर्शन में लगा हुआ द्वंद्व को सहन करने वाला पुरुष मोक्ष को पाने में समर्थ होता है लग गया अच्छा ईता क्या शोक मोह अकृत शीतोषणादी सहनम युक्तम क्या ईता और इस कारण शोक मोह को न करके शीतोषणादी द्वंद्वो को सहन करना उचित है इस कारण भी शोक मुँह न करके शीत उष्ण आदि दंगों को सहन करना उचित है ठीक है तो मतलब इनका शीत उष्ण की प्राप्ति में शोक और मुख नहीं करना चाहिए बल्कि इनको सहन कर लेना चाहिए सहन करके अपना कर्तव्य करता रहे जो स्वाध्याय साधना है वो जारी रखना चाहिए नहीं तो इसी में कुछ को नहीं करता है आगे ये श्लोक जो है आगे का ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको अच्छी तरह विचारना इतना बच लोग हैं वो भाग्य बात दो लोगों का आगे चलते है ना, वो, ना, वो, ना वो, वो थो थो तो वो ज़्यादा नहीं चला नहीं ये पूरा 10:00 तक तो हो गया हमें छोड़ देना हां